तो किन्हीं शिविरार्थी मानभावों ने एक प्रश्न उठाया कि मैंने कहा कि संसार में कोई व्यक्ति तृप्त होकर नहीं गया तो महर्षि दयानंद जी भी चारों वेदों का भास करने की इच्छा रखते थे लेकिन वो भी चारों वेदों का भाष नहीं कर पाए और बीच में षड्यंत्र के शिकार होकर वो चले गए तो प्रश्न ये उठता है कि मयूषी दयानंद को छोड़कर के जितने भी व्यक्ति हैं क्या सभी तृप्त क्या सभी तृप्त होकर के गए हैं या यूं कहें कि मैसी दयानंद तो तृप्त होकर के गए बाकी सब अतृप्त होकर के गए तो मेरा उत्तर इसमें यह है कि जो अभी संसार में बार बार जन्म लेते हैं और चले जाते हैं जन्म लेते हैं और चले जाते हैं और जन्म लेने के लिए ही आते हैं और मरते हैं तो जन्म फिर से वापस फिर लेने के लिए आते हैं तो ऐसे व्यक्ति तो अतित्व होकर के ही यहां से जाते हैं दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं कि जो जीवन मुक्त हैं, यानी जिनका ये अंतिम जन्म है अब इस जन्म के बाद उनको किसी भी प्रकार का शरीर धारण करना नहीं होगा तो वो तो तृप्त होकर के गए हैं, वो तृप्त होकर के जाएंगे बाकी जितने भी व्यक्ति हैं, जब तक उनकी जीवन मुक्त अधिकारी की योग्यता नहीं बन जाती जब तक उनका अगला जन्म न होकर अगला जो उनका कदम होगा वो वो उनका ईश्वर साक्षात्कार का होगा मुक्ति का होगा तो जीवन मुक्त को छोड़कर के जितने भी व्यक्ति इस संसार में आए हैं आएंगे और आ रहे हैं वो अतृप्त होकर के ही गए हैं जाएंगे और जा रहे हैं अब महर्षि दयानंद जी की बात को हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि महर्षि दयानंद जी यद्यपि जीवन मुक्त रहे होंगे लेकिन उनके पत्रों से और उनके लेखों से ये पता लगता है कि स्वामी जी चारों वेदों का भाष करना चाहते थे और उनकी ये बात उनके पत्रों से पता लग जाती है एक जगह वो लिखते हैं कि जब मेरे द्वारा किए गए चारों वेदों का भाष्य प्रकाशित होगा स्वामी जी की पंक्तियों का भाव बता रहा हूं कि जब मेरे द्वारा किए गए चारों वेदों का भाष्य प्रकाशित होगा तो दुनिया में सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा और वेदों के संबंध जो पाश्चात्य भाष्यकारों ने या जो भारत के वेद वेदभाषकार हुए हैं उन्होंने वेदों के संबंध में जो भ्रम फैलाए है हैं जो उनकी मिथ्या धारणाएं हैं वो सबकी सब निर्मूल हो जाएंगी तो ये भाव स्वामी जी के पत्र से पता लगते हैं और इस तरह से उन्होंने प्रार्थना भी की है स्वामी जी की ऋग्वेदादी भाष भूमिका उठाकर के अगर आप पढ़े तो प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत के श्लोक स्वयं रच कर और उन श्लोकों में से एक श्लोक को ये प्रार्थना की है कि हे भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं या मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये वेदभाष निर्विघ्न पूर्ण हो गए पूरा तो नहीं हुआ तो इससे पता चलता है कि स्वामी जी की इच्छा वेदभाष करके जाने की थी लेकिन बीच में ही एक षड्यंत्र के द्वारा वो समाप्त कर दिए गए तो वो तो ठीक है लेकिन इससे ये भी पता लगता है कि स्वामी जी अतृप्त होकर के इस दुनिया से गए हैं और शायद उनका अगला जन्म भी होगा या हो गया यहाँ हुआ कहा हुआ किस पृथ्वी पर हुआ ये एक अलग प्रश्न है अगर जीवन मुक्त होते तो शायद ऐसी इच्छा नहीं करते और उनके संबंध में घटना भी आती है कि जब लोगों ने कहा कि महाराज आप विश्व में इतने उथल पुथल क्यों मचाए हुए हैं आप खंडन करते हैं आपको विष दिया जाता है आपके पत्थर मारे जाते हैं आपके ऊपर सांप फेंके जाते हैं आपको कोई सुरक्षा नहीं है ना रात में सुरक्षा है ना दिन में सुरक्षा है तो आप ये खंडन मंडन छोड़ के क्यों नहीं भगवान का ध्यान करते हैं ईश्वर का ध्यान करें योगाभ्यास करें तो आपकी इसी जन्म में मुक्ति हो जाए तो स्वामी जी ने वहां पर उत्तर दिया है कि जब तक जब तक लोग या जब तक यू कहें संसार के लोग अंधेरे में हैं अविद्या के अंधकार में रहकर के वो दुख उठा रहे हैं जब तक उनकी मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं मुक्ति नहीं चाहता यानी मैं अकेल, मैं अकेला मुक्त होना नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि मेरी मुक्ति के साथ साथ उनकी भी मुक्ति हो यानी सबकी मुक्ति में मेरी मुक्ति है तो ऐसा उनका भाव उनकी घटनाओं में भी मिलता है तो इसलिए कई लोग इस बात पर ही चिंतित हो जाते हैं कि स्वामी दयानंद जी मोक्ष को गए कि नहीं गए इसी पर विवाद खड़ा कर देते हैं अरे स्वामी दयानंद जी मोक्ष में गए तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ ये आप ये बताइए हम जब मोक्ष की साधना करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा स्वामी जी को मोक्ष मिलने से हमें मोक्ष थोड़ी मिलेगा तो इसलिए एक संभावना है कि स्वामी जी को भी अभी अगला जन्म लेना पड़ा होगा ताकि जो उनके अधूरे कार्य रह गए हैं वो उन्हें पूरे करें तो ये, ए, मेरे द्वारा जो कल कहा गया था और जो शिवरात्रि महान भाव पूजा था उसका ये उत्तर है बाकी आप लोग और विचार कर सकते हैं शंका समाधान में भी इस बात को रख सकते हैं और अब कक्षा का प्रारंभ किया जाता है तो आज अघमरसन मंत्र का पाठ करेंगे और उनके अर्थों को संक्षेप से समझने की कोशिश करेंगे समय अपने पास बहुत कम है व्याख्या यहां नहीं हो सकती यहां केवल संक्षेप से केवल संकेत दिया जा सकता है तो अघमर्सन मंत्र में अघ और मर्सन ये दो पद हैं। अघ का मतलब होता है अपराध अघ का मतलब होता है निंदनीय कर्म अघ का मतलब होता है पाप कर्म अघ का मतलब होता है पाप कर्मों के द्वारा जो हमारी भावनाएं बनती हैं। वो भावनाएं यानी अब का मतलब हो गया कि पाप वासनाएं पाप भावनाएं अशुभ कर्म निंदनीय कर्म अशुभ कर्म गंदे कर्म कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं तो का मतलब हो गया पाप पाप की ओर ले जाने वाली वासनाएं या पाप की ओर ले जाने वाली क्रियाएं या पाप की ओर प्रवृत्त कराने वाले विचार इनमें से हम किसी का भी अग का संबंध जोड़ सकते हैं दूसरा पद है यहाँ पर मरसण तो मरसण तो आप सब जानते होंगे मसलना ये जो तंबाकू खाते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं ना ऐसे करके वो क्या करते हैं मसलते ही तो हैं मालिश करते हैं तो मसलते हैं तो ये पाप को मसलना कैसा हुआ ये पाप को ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं मैं हथेली पर उसको लेकर मसल दूं और कहूं मेरा मेरा पाप मसला गया तो इसका अर्थ यह है कि ज्ञान के द्वारा ज्ञान ज्ञान के ज्ञान ज्ञान के ज्ञान के सोटे से यू कह सकते हैं सोटा है ज्ञान और कुंडी है मेरा मन तो ज्ञान के सोटे से कुंडी में हमारे मन रूपी कुंडी में जितने प्रकार के जो निंदनीय कर्म हैं जिनको जिनको करते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं लेकिन फिर भी करते चले जाते हैं भूल जाते हैं तो ज्ञान के द्वारा उन निंदनीय कर्मों को निंदनीय कर्मों की वासनाओं को बिल्कुल इतना कमजोर कर देना कि कभी उस ओर मेरी आंख भी ना उठे कभी पाप कर्म की ओर मेरी इच्छा भी ना हो मुझे ये लगता रहे कि अगर मैंने कुछ किया तो उसका परिणाम सुख तो नहीं हो सकता पर दुख जरूर होगा तो कौन ऐसा समझदार आदमी है जो सुख सुख को छोड़कर के दुख चाहे अगर एक बार व्यक्ति पता लग जाए कि दुख यहां से मिलेगा वो व्यक्ति वहां जाने को तैयार नहीं होगा लेकिन हमें पता लगता है लेकिन कम पता लगता है हम भूल जाते हैं बार बार हम वही कर्म करते चले जाते हैं दुख देने वाले तो इसलिए इन तीन मंत्रों में बताया गया है कि भगवान का जो भय है भय का मतलब ये नहीं कि भगवान के भय से हम ये माने कि, कि भाई हम तो बड़े कमजोर हैं भगवान के भय से हम बसी जाएंगे भगवान के जो बनाए हुए नियम है उन नियमों के कारण से हम अगर विरुद्ध चलते हैं उन तो नियमों के विधानों से हम विरुद्ध चलते हैं तो उसका हमें वो फल प्राप्त होगा जिसको हम दुख कहते हैं और वो फल दुख के रूप में हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है निकृष्ट योनि प्राप्त हो सकती है निकृष्ट जन्म प्राप्त हो सकता है कोई निकृष्ट सजा मिल सकती है किसी बीमारी से हम ग्रस्त हो सकते हैं कोई तो भी किसी न किसी रूप में हमारे किए हुए का कर्म का फल वो हमारे सामने आएगा ही तो इसलिए ईश्वर का ध्यान करके ईश्वर का स्मरण करके हम उन भावनाओं से बचें ये इसका भाव है अघमर्षण मंत्र पाप को नष्ट करने का पाप वासनाओं को क्षीण करने का विचार मंत्र का मतलब विचार तो आप देखिए एक एक बात पर विचार करते पहले मंत्र पाठ करेंगे सभी बोलेंगे मिलकर के ओ ऋतच सत्य धातपसोध्य जायत तथो रात्रयत तत समुद्रो वर्णवा बोलिए बोलिए ओत धातपसोध्य जायत जयत तत स्रोवा ओम सुद्र दवा दधि संवत्सरो अजयत अहोरात्र विश्व समीषो वशी बोलिए ओ सजात अहोरा विदद्द विश्व ओम सूर्या सौधाता चंद्रमसौ धाता पूर्वक दिवच पृथिवी चातरक्ष मथोस् भुले ओंद्रमसौ धाता यथ पूर्वक देव च पृथिवींचातरिक्ष मथोस्वा इन तीन मंत्रों में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया गया है और ये ऋग्वेद के दसवें मंडल के मंत्र हैं ये सबसे अंत में और इन तीनों मंत्रों में विचार किया गया है कि जो कुछ मैं अपनी आंखों से देखता हूं जो कुछ मैं अपनी आंखों से सुनता हूँ जिसका भी स्पर्श करता हूं गंध लेता हूं सब तरह के दृश्यों को मैं देखता ही रहता हूँ सब तरह के साधनों का उपयोग करता हूं ये सब साधन और ये सब शरीर इनकी रचना कोई मन सु तो कम से कम नहीं कर सकता स्वयं के द्वारा कोई वस्तु नहीं बन सकती है यानी कोई जल वस्तु का निर्माण स्वयं नहीं बन सकता स्वयं नहीं हो सकता है। किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए किसी चेतन की आवश्यकता होती है और वो चेतन ज्ञानवान होना चाहिए तो हमारे बीच में दो चेतनों की सत्ता है एक तो हम है आप हैं, हम भी चेतन हैं, हमारा भी अस्तित्व है हमारी भी सत्ता है एक दूसरा जो अस्तित्व है वो महाचेतन अस्तित्व है उसकी सत्ता संकुचित नहीं है उसकी सत्ता बहुत व्यापक है यानी जहां जहां प्रकृति है वहां भी उसकी सत्ता अक्षुण रूप में बनी हुई है जहां प्रकृति नहीं है वहां भी वो है तो उसकी जो सत्ता है जो हमसे बहुत अधिक ज्ञानवान है उस ज्ञानवान चेतन के द्वारा इस संसार का निर्माण किया गया है क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु का जब निर्माण होता है तो उसमें ज्ञान की आवश्यकता होती है उसमें साधनों की आवश्यकता होती है उसमें वस्तुओं की जरूरत पड़ती है एक खिलौना कोई व्यक्ति बनाता है कोई मूर्ति बनाता है तो उसको साधन चाहिए उसको ज्ञान चाहिए उसको बल चाहिए उसको तरह तरह के साधन जब चाह करके और वो जब किसी मूर्ति की स्थापना करता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये मूर्ति उस मूर्तिकार ने बनाया है इस मूर्ति को उस मूर्तिकार ने बनाया है तो जब हम अपने सामने किसी के द्वारा किसी वस्तु को बनते हुए देखते हैं तो हम इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी वस्तु बिना बने नहीं बनती कोई भी वस्तु बिना बने नहीं बनती और अगर बिना बने नहीं बनती है तो किसी ने बनाई है तो बनाने वाला कौन है एक तो यह है कि प्रकृति स्वयं ही बन जाए जैसे मान लीजिए पुस्तक है और इसका जो कागज है एक जगह इसका कागज बिखेर दें और अपने आप से गीला होकर के और कई तरह की प्रक्रियाओं परिवर्तित होकर के किताब का रूप धारण कर ले तो स्वयं ये किताब के रूप में नहीं आएगा कागज इसको कोई ना कोई व्यवस्था देनी पड़ेगी और व्यवस्था देने के लिए किसी चेतन की सत्ता की आवश्यकता है तो जब व्यक्ति ये विचार करता है कि मैं जो कुछ या इस संसार में विभिन्न विभिन्न प्रकार की योनियों को देखता हूँ विभिन्न प्रकार के जन्मों को देखता हूँ और विभिन्न प्रकार के सुखी दुखी लोगों को देखता हूँ कोई बुद्धिमान है कोई कम बुद्धिमान है कोई मूर्ख है कोई ऊंचे पथ पर है कोई चपरासी है कोई बहुत अधिक ऊंचे पद पर पहुंचा हुआ है किसी को कुछ नहीं है कोई भीख मांग रहा है कोई सम्राट है तो ये जो ऊंच नीच का जो अंतर है तो ये विचार करता है कि ऊंच नीच का अंतर का कारण कम से कम कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता क्या कारण है कि एक एक कुत्ते की योनि में गया हुआ है और क्या कारण है कि एक मनुष्य की ओनी में आया है क्या कारण है एक दक्षिण अफ्रीका में उत्पन्न हुआ है क्या कारण है एक भारत में उत्पन्न हो गया तो ऐसे बहुत सारे कारणों पर विचार करके वो ये विचार करता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है जिसके विधान और कानून और नियम इतने व्यवस्थित हैं कि उनको जो भी तोड़ेगा उसको दुख के अतिरिक्त तो और कुछ प्राप्त नहीं होगा इसलिए वो सृष्टि के भगवान को समझने के लिए सृष्टि के नियमों को समझ लीजिए सृष्टि के नियम सत्य पर आधारित हैं तो सृष्टि के नियम जब पर आधारित है तो उसका मतलब है कि सृष्टि के नियम का कोई नियंता भी होगा नियम बनाए जाते हैं किसी नियामक के द्वारा अपने आप नियम नहीं बनाए जाते भारत का संविधान बनाया है तो डॉक्टर अंबेडकर जी का उसमें दिमाग लगाए और कई लोगों ने मिलकर के उसमें दिमाग लगाया तब ये भारत का संविधान बना तो कोई भी नियम मनुष्य को सुधारने के लिए बनता है तो मनुष्य को सुधारने के लिए नियम मनुष्य भी बना सकता है और ईश्वर बना सकता है लेकिन मनुष्य के बनाए हुए नियम शाश्वत नहीं होते मनुष्य के बनाए हुए कानूनों में शाश्वतता नहीं होती है नितता नहीं होती वो बदल जाते हैं लेकिन ईश्वर के बनाए हुए कुछ ऐसे नियम निर्धारित हैं कि उनको बदलने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानवान के द्वारा बनाए गए हैं तो पहले यहां देखिए आप मंत्र पर विचार करते हैं रितं चा ऋत कहते हैं स्वामी जी ने अर्थ किया है ऋत का अर्थ है वेद ज्ञान ऋत का अर्थ है वेद सत्य वो सत्य जो हमें किसी पुस्तक से उपलब्ध होता है वो है वेद तो कहते हैं कि ऋत वेद ज्ञान का वेद ज्ञान का जो जो अवतरण है वेद ज्ञान की जो शिक्षा है वो और फिर है सत्यम सत्यम को कहा है कि कार्य जगत ये कार्य जगत भी सत्य है और वेद भी सत्य है तो इन दोनों की रचना करने वाला रितम सत्यमचा सत्यम रित यानी वेद और सत्य यानी कार्य जगत तो कार्य जगत और वेद रितम सत्यमचा सत्यम चाविधात अभिधात अपने सामर्थ्य से अपने ज्ञान के बल से रितन चा सत्यन धा तपसा अपने सामर्थ्य रूपी तप से अपने ज्ञान रूपी तप से क्या किया रित सत्यपा उसने अपने ज्ञान रूपी सामर्थ्य अपने विशेष विज्ञान के बल से उत्पन्न किया क्या उत्पन्न किया तो दो का यहाँ पर आ गए एक तो ऋत यानी वेद ज्ञान की शिक्षा वो ईश्वर के द्वारा ऋषियों के हृदय में गई दूसरा कार्य जगत जो बना है वो भी कार्य जगत इसलिए बना गया है ताकि सभी जीवात्माओं के अपने अपने कर्मों का फल मिल जाए क्योंकि कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है सूर्य की आवश्यकता होती है पूरे संसार में साधनों की आवश्यकता होती है बिना शरीर के बिना साधनों के ईश्वर कर्म फल नहीं दे सकता उसको कर्म फल देने के लिए शरीर देना होगा तो रुतं चा सत्यं चा भी तपसो ध्य जायता उत्पन्न किया ततो रात्रि जायत है और उसी के सामर्थ से ततः उसी के सामर्थ से ततो रात्रि ये प्रलय रूपी रात्रि उत्पन्न हो गई रात्रि अजाता अजाता यानी उत्पन्न हो गया उसी के सामर्थ से अब यहां पर किसके सामर्थ से उसी के सामर्थ से अभी नाम किसी का नहीं आया यहां पर अभी केवल कर्म और क्रिया का वर्णन चल रहा है कर्ता अभी छुपा हुआ है कर्ता कहाँ आएगा कर्ता आएगा तीसरे मंत्र में सूर्या चंद्र मसौ ये धाता जो है धान करने वाला धान करने वाला जो ईश्वर है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को धान किया हुआ है कहते हैं कि धाता सूर्य चंद्र मसौ यथा पूर्व अकल्पयत और इसे ऊपर का मंत्र है ऊपर का मंत्र है रितंज सत्यंज आदि धात तपसो दे जाये तत्व रात्र जायते समुद्राणी सम अजायत है अहोरात्राणी बिद्वक्स, वसी, धाता वसी उस संपूर्ण संसार को धारण करने वाले ने और कैसे धारण किया हुआ उसने, अपन, उसने सब संसार को वश में किया हुआ है और कैसे सहज स्वभाव से उसने बस में किया हुआ है तो सारे संसार को धारण करने वाले ने सहज स्वभाव से इस संसार को अपने बस में किया हुआ है उसी ने ही वेद ज्ञान उसी ने ही कार्य जगत अपने सामर्थ्य से अपने ज्ञान के बल से तब से उसने ये जीवात्माओं को कर्म फल देने के लिए उत्पन्न किया और कर रहा है और करेगा और आगे क्या है कि तत्व रात और उसी जान देने वाले सामर्थ्य महान ईश्वर से प्रलय रूपी रात्रि उत्पन्न हुई वो प्रलय रूपी रात्रि क्या है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता वो प्रलय रूपी रात्रि ऐसी होती जैसे आप गांव में बैठे हो और वहां भी बिजली नहीं पहुंची हो और ऊपर बादल हो आकाश से घिरा हुआ है और बिया भी कोई नहीं जल रहा है तो वो जो हमें उस समय दिखाई देगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे इस गांव में कोई आदमी नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसा लगता है बिल्कुल अंधकार है तो वैसी ही प्रलय अवस्था कि जिसमें केवल परमाणु रहते हैं और वहां कुछ भी नहीं रहता है घोर अंधकार होता है तमसा गोलम अग्रे सैलम सरोमा इदम वो अंधकार से पूरी तरह से वो कारण जगत छिपा रहता है तो कहते हैं तत्व रात्र जाए तथा समुद्र और उसी सामक से फिर ये समुद्र भी उत्पन्न हुआ है एक तो वो समुद्र हम समुद्र में है या पृथ्वी पर है हम समुद्र में भी हैं और पृथ्वी पर ही हैं तो पृथ्वी पर समुद्र है अगर हम उनमें बिना तैरे और नहाने जाते हैं तो निश्चित ही नए जन्म की तैयारी करेंगे हम वहां पे पुराना जन्म तो छूटी जाएगा अगर हम बिना तैरे पानी में जाएं समुद्र में जाएं या छोटे इसमें आना सागर में बिना तैरे अगर हम घुस जाए तो नए जन्म की तैयारी होगी तो वहां हमारा कोई अवलंब नहीं है ऐसे ही अगर हम आकाश से गिर जाएं, मान लीजिए कोई एक किलोमीटर ऊंचाई से कोई जहाज में बैठा हुआ है और उस वायुयान से वो गिर जाए मान लीजिए वो आपत्तिकाल आपत्तिकाल में छाता खोल देते ना हाँ हाँ तो उसको उसको क्या वो, उसको क्या क्या हाँ तो वो पैरासूट जो है पैरासूट मान लीजिए आपने खोला और वो खुला ही नहीं जब तो पैरासूट नहीं खुला तो इसका मतलब है कि अब बम नीचे आएंगे तो सब कुछ खुल जाएगा हमारा कुछ बचेगा नहीं बिखर जाएंगे हमारी हड्डी तो एक तो आकाश रूपी समुद्र है कि पैरासूट नहीं खुला और हम गिरे और समाप्त हो गए और एक बिना पैरे अगर हम किसी गहरे जल में प्रवेश करते हैं तो वो भी एक प्रकार से समुद्री है तो नीचे भी समुद्र है और एक आकाश रूप समुद्र है तो आकाश भी समुद्र है और ये सात समुद्र है ये भी समुद्र है तो कहते हैं कि तथा समुद्रो अर्णवा और फिर क्या है तत्व रात्र जाए तो तथा समुद्रो अर्णवा और फिर आगे है हाँ वो क्या है समुद्र दर्णवादी और उसी समुद्र के पश्चात उसने क्या किया ये थोड़ा क्या मंत्र देखना पड़ेगा वैसे आप लोग बता रहे हैं पर मैं थोड़ा सा इसमें देख ली जाता हूं ये कहते हैं समुद्रा दर्णवादी और समुद्र के पश्चात उसके पश्चात क्या है सम्वत्सरो अजायत है के मतलब क्षण प्रहर मुहूर्त काल यानी काल का सबसे छोटे से छोटा क्षण वो भी उसी के द्वारा निर्मित किया हुआ है सबसे छोटा सा छोटा क्षण पलक झपकाई पलक उठाई तो कहते हैं ये जो काल प्रहर मुहूर्त क्षण वर्ष मास पक्ष ये समय के अंदर जो जो भी आता है वो सब भी ईश्वर की व्यवस्था से ही उत्पन्न किया गया है। और कहते हैं कि अहोरात्राणी विद और उसने ही दिन रात्रि का विवाह किया दिन रात्रि का विभाग इस पृथ्वी पर अलग अलग ढंग से है अगर उत, वहां दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में जाकर के देखें तो वहां दिन और रात का विभाग अलग होगा लेकिन जहां हम रह रहे हैं वहां दिन रात का विभाग का समय अलग अलग है तो दिन रात का विभाग करने वाला जो है वही ईश्वरी है उसी ने दिन रात का विभाग किया है तो और आगे कहते हैं कि सूर्या चंद्र सूर्य और चंद्र सूर्य और चंद्र और ये वेद ज्ञान और कार्य जगत जो कुछ भी उसने उत्पन्न किया है वो क्यों उत्पन्न किया है तो कहते हैं कि यथापूर्वम जैसे पहली सृष्टि में उत्पन्न किए गए थे वैसा ही इस सृष्टि में भी उत्पन्न किया गया है कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि ईश्वर के ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि सोचा हो कि इस बार सूर्य कुछ ज्यादा बड़ा बन गया है तो अगली बार कुछ छोटा बना दिया जाए उसके जान कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है तो जैसे उसने पिछली सृष्टि में जीवों को कर्म फल प्रदान किए थे कर्म फल दिए थे और जैसे उसने पिछले पिछली सृष्टियों में जीवों के शरीरों की रचना की थी वैसे ही सृष्टि वैसे ही शरीर और उसी तरह के जीवों के कर्म फल वो इस सृष्टि में भी देने के लिए उसने सृष्टि का आरम्भ किया था और कहते हैं दिवंच पृथ्वी चांतरिक्ष मथोस्वाहा सब लोक लोकलोकांतरों का निर्माण दीवलोक है अंतरिक्ष लोक है और जितने भी लोक लोकलोकांतर हैं वो सब एक महान सप्ताह ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं तो जब हम ईश्वर की कार्य क्षमता के बारे में ईश्वर की सृष्टि के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हम ये सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि हमें कम से कम अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करना है तो मनुष्य जन्म जैसे कर्म तो कर लें कई बार लोग कहते हैं कि मनुष्य जन्म में क्या है सिवाय दुख के कहीं ये बीमारी कहीं वो बीमारी कहीं वो दुर्घटना कहीं वो दुर्घटना कहीं कही ये समस्या कहीं वो समस्या अभी आकाश में पक्षी उड़ते हुए दिखते इनको कोई तनाव रहता है ये उड़ते हैं कोयल बोलती है पक्षी उड़ते हैं तोते बोलते हैं इनको कोई तनाव इनको कोई टेंशन इनको कोई डिप्रेशन इनको कोई घर गृहस्थी की समस्या इनको सताती है तो कितने सुख में है ये और विदेशों में जो कुत्ते होते हैं तो गाय तो पालते नहीं है वो कुत्ते पालते हैं आजकल यहां भी कुत्ते पालने लग रहे हैं कुत्ते संस्कृति आ गई है कुत्ता संस्कृति इसको बोलते हैं तो गाय तो पालना छोड़ दिया है तो कुत्ता संस्कृति अपना रहा है और उन कुत्तों से जाकर के पूछो तुम्हें कितना सुख है बोल तो नहीं पाते हैं लेकिन उनको आदमी से बढ़िया खाना मिलता है उनको आदमी से बढ़िया खाना मिलता है कुत्तों को यहाँ तो शायद नहीं मिलता है लेकिन विदेशों में तो बहुत बढ़िया खाना मिलता है तो हम यहाँ तो कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करें क्यों मनुष्य प्राप्त करें क्या जरूरत है अच्छा है कुत्ते ही बन जाए कम से कम खाना पीना तो बढ़िया मिल जाएगा लोग कहते हैं ऐसा छोटे छोटे पिल्ले होते हैं खेलते हैं मस्ती लेते हैं उनको कोई चिंता ही नहीं है आज ये डॉक्टर आज दुकान में चल रही है आज वो वो पत्नी ने ऐसा बोल दिया है आज बीमार हो गई है आज उसका वो हो गया है कितने तनाव लेकर के आदमी चलता है सुबह शाम तक कहाँ है सुख मनुष्य जीवन में सुख कहाँ है तो इसका एक ही समाधान है कि मनुष्य जीवन में ठीक है सुख तो नहीं है लेकिन वो सुख और दुख में से सुख का चयन कर सकता है वो विकास कर सकता है वो अच्छा से अच्छा सोच सकता है वो अच्छे से अच्छा विचार कर सकता है वो अच्छे से अच्छे अपने जीवन का उपयोग कर सकता है परंतु पशु पक्षी चिड़िया कुत्ते ये सब ऐसा नहीं कर सकते इसलिए इसलिए मनुष्य जन्म को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो, तो इन तीन मंत्रों में ये बात दोहराई गई है कि हम अपने संबंध में और परमात्मा के संबंध में इस संसार के संबंध में ठीक ठीक विचार करें तो हम सहज ही हम वो जीवन अपनाएंगे जिस जीवन में हमारे सुख हो सरलता हो सहजता हो दूसरे को भी मेरे जीवन से सुख अधिक से अधिक मिले वो व्यक्ति ऐसा सोच करके साधना में प्रवृत्त होगा और जो ये भावना बना लेते हैं कि मेरे से अधिक दूसरे को अधिक सुख मिले वो व्यक्ति साधना में सफल हो जाते हैं तो इसलिए यहां पर कर्म फल का संबंध ईश्वर के साथ जोड़ा गया है क्योंकि कर्म करने में हमारी स्वतंत्रता है फल भोगने में हमारी स्वतंत्रता नहीं है इसलिए जब हम फल प्राप्त करेंगे ही जब हम निश्चित ही फल प्राप्त कर ही लेंगे करना अनिवार्य है तो हम फिर ऐसे बीज क्यों बोए कि जिसके फल हमें दुख रूप में भोगने पड़े तो ये इन तीन मंत्रों में संक्षेप से इसका वर्णन हुआ है और आगे है मनसा परिक्रमा मंत्र मनसा परिक्रमा मंत्र छह मंत्र हैं इसमें और ये अथर्वेद के मंत्र दिए हुए हैं मनसा का मतलब मन के द्वारा तृतीय विभक्ति है मनसा मनसा वाचा कर्मणा आपने सुना होगा मनसा वाचा कर्मणा मन से वाणी से और कर्म से हम अच्छा करें ऐसा श्रेष्ठ विचार वाले व्यक्ति कहते हैं तो यहां पर मनसा मन के द्वारा भगवान ने हमें मन दिया है उस मन को चाहे तो आप संसार की ओर लगा लीजिए चाहे आप ईश्वर की ओर लगा लीजिए पर लगेगा एक ही ओर तो मन हमारे पास एक ऐसा साधन है कि हम इस मन के द्वारा संसार के सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के संसार में सुख से रह सकते हैं मन के संबंध में कहा गया है कि मन बंधन भी बांधता है और मन हमें मुक्त भी कर देता है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम कारणम बंद मोक्षयो बंद और मोक्ष का जो कारण है वो हमारा मन है तो स्वस्थ मन का मतलब है कि हम स्वस्थ जीवन जीते हैं इसलिए वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो स्वस्थ मन वाला है वो स्वस्थ जीवन का पूरा रस लेता है और जिसका मन स्वस्थ नहीं है वो व्यक्ति जैसे तैसे अपनी यात्रा पूरी करता है किसी से पूछो भाई कैसे जी रहे हो बस समय पास कर रहे हैं बस समय बिता रहे हैं सासे पूरी कर रहे हैं कई ऐसे लोग उत्तर देते हैं कैसे है बस जैसे तैसे सास पूरी कर रहे हैं बस मृत्यु मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं उसका मतलब है वो जीते रहे पर जीने लायक उनके जीवन में अब कोई सार नहीं रह गया तो कहा है मन का मन के द्वारा क्या करें परिक्रमा मन के द्वारा हम पहले तो अपने शरीर को स्थिर करें संध्या में और बैठे और स्थिर करके ये अनुभव करें कि मैं ईश्वर की गोद में अनन्न्य भाव से बैठा हूं ऐसे ही जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठता है माँ की गोद में बैठ करके बच्चा बच्चा निश्चिंत निर्भय सुरक्षित हो जाता है ऐसे ही उपासक जब ईश्वर की गोद में बैठता है और जब संध्या श्रद्धा भाव से वो विचार करने का विचार करता है इसके साथ उसको एक और विचार करना चाहिए कि ईश्वर जो है वो व्यापक है और, और मैं व्यापक हूं यानी मैं ईश्वर में हूं और ईश्वर मुझ में है जब ये वो विचार करता है तो जब आंख बन करके वो ईश्वर का ध्यान करने लग जाता तो उसको सब तरफ ईश्वर के ईश्वर के ईश्वर के भाव ही उसको ईश्वरी ईश्वर की अनुभूति होने लग जाती पर कब जब मन स्वस्थ हो तब तो मनसा परिक्रमा मन के द्वारा मन के द्वारा अपने मन को सब दिशाओं में दौड़ाइये तो जिधर भी मन को दौड़ाएंगे वहीं ईश्वर का स्मरण आएगा जिधर भी मन मन का रुख मोड़ेंगे उधर ही ईश्वर की शक्तियों का आभास होगा तो सब तरफ सब दिशाओं में हमें ईश्वर की शक्तियों का ईश्वर के गुणों का हमें आभास हो हम ध्यान में सब तरफ से अपनी सुरक्षा अनुभव करें इन भावों से इन छह मंत्रों को यहां पर संध्या अंदर दिया गया है तो पहले एक मंत्र पढ़ते हैं तो मनसा परिक्रमा मंत्रा मंत्रा का अर्थ विचार तो यानी ईश्वर की सब तरफ सब शक्तियों को अपने अंदर ऐसे अनुभव कर लेना कि मैं इस समय ईश्वर रूपी माँ की गोद में बैठा हुआ हूं दुनिया के सारे आनंद मुझे मिले हुए हैं मेरे से अधिक दुनिया में इस समय कोई सुखी नहीं है वो ये अनुभव करें मैं इस समय सुख का सम्राट हूँ इस समय मुझे कोई दुख नहीं है मैं इस समय शरीर नहीं हूं मैं इस समय ना गोरा हूं ना काला हूँ ना बड़ा हूँ ना छोटा हूँ ना लंबा हूँ ना अधिकारी हूं ना न कलेक्टर हूं ना चपरासी हूं कुछ नहीं हूं मैं हूं आत्मा बस केवल आत्मा ये जब व्यक्ति अनुभव करता है तब व्यक्ति आत्मा का परमात्मा का सम्मान जोड़ के उसे उठाता है तो एक मंत्र पढ़ता हूं उसके बाद फिर आगे देखेंगे बोलिए आप मिलकर के बोलेंगे ओ तो चीद्निरिपतिरसि रक्षिता दिता इशव ते्यो नमोपति्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त स्त ज इस मंत्र में कहा गया है प्राची प्राची का यहाँ पर दो अर्थों की ओर संकेत है प्राची पद का एक तो है कि जिस ओर से सूर्य निकलता है वो प्राची दिशा है जिस ओर से सूर्य उदय होता है एक उपासक का मुंह जिस तरफ है वो भी उसके लिए प्राची दिशा है एक तो जिस ओर मेरा मुख है उस ओर प्राची दिशा है एक है कि जिस ओर सूर्य निकलता है उस ओर प्राची दिशा है तो ऋषि ने दो अर्थ किए यानी अगर मैं पूरब की दिशा की ओर बैठ करके और पूरब की ओर से शुद्ध पवित्र वायु आ रही है तो मुझे उस समय पूरब की ओर मुख करके संध्या में बैठना चाहिए लेकिन अगर किन्नी कारणों से दक्षिण की ओर से शुद्ध हवा आ रही है दक्षिण दिशा से तो अब मैं कहूं कि नहीं मुझे तो पूरब की ओर से ही मुख करके और संध्या करनी है तो तो ये समझदारी नहीं बरतनी उस समय दक्षिण की ओर मुख करके हमें संध्या का प्रारंभ करना चाहिए तो उस समय दक्षिण दिशा जो है वो हमारे लिए कौन सी दिशा होगी प्राची दिशा हो जाएगी तो कहते हैं कि प्राची दिग दिशा में क्या है कहते हैं अग्नि वो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर जो ज्ञान का अथाह भंडार है जिसके द्वारा ईश्वर के उपासक तृप्त हो जाते हैं उसके ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं उससे संतोष पाते हैं आनंद पाते हैं खुशी पाते हैं आप विश्वास प्राप्त करते हैं तो कह, कहते हैं ऐसा वो जान स्वरूप जो परमेश्वर है अधिपति मेरा स्वामी है हमारा स्वामी है मैं उसका सेवक हूं तो कहते हैं कि वो जो स्वामी है वो कैसा है तो ईश्वर इस के इसमें एक गुण दिया है क्या दिया कहते हैं असिता वो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है कोई बंधन उसको लगा हुआ नहीं है जैसे हमारे अंदर बहुत सारे बंधन है रिश्तों के बंधन है संबंधों के बंधन है क्रोध का बंधन है ईर्ष्या का बंधन है वासना का बंधन है, तो तो तो तो है।, है। शरीर का बंधन है कितने सारे बंधन है और केवल यही बंधन नहीं है फिर सूक्ष्म शरीर का बंधन है उसमें सत्रह अठारह तत्व होते हैं वो बंधन है फिर एक और बंधन है एक एक और एक और बंधन है कारण शरीर का बंधन तो कारण शरीर भी है तो तीन तीन, तीन शरीरों के बंधनों में हम हैं और फिर जो मैंने और बंधन बनाए बंधन जो मैंने आप लोगों को स्पष्ट किए कि ये मनोविकार रूपी बंधन है कितने ही बंधन है कहते हैं नहीं ईश्वर इन सब बंधनों से सर्वथा मुक्त है तो कहते हैं और कहते है रक्षिता और वो हमारी रक्षा करता है कैसे रक्षा करता है विचारों के द्वारा रक्षा करता है जान देकर के हमारी रक्षा करता है हम मुसीबत में फंसे होता है और कहते हैं हे भगवान कोई समाधान दो मैं तो बहुत मुसीबत में फंस गया कैसे निकलू इस रास्ते से कैसे बचू तो कोई ना कोई ऐसा ईश्वर कृपा से समाधान आ जाता है कि हमें तुरंत एक ऐसा रास्ता सोचता है जहां हम सुरक्षित अपने स्थान पर चले जाते हैं तो जान देकर के वो हमारी सुरक्षा करता है और इस सुरक्षा कई प्रकार से करता है उस पर कभी आगे विचार करेंगे और कहते हैं आदित्य ईश्वर आदित्य का अर्थ यहां पर ईश्वर भी है आदित्य का अर्थ सूर्य भी है तो आदित्य यानी जैसे सूर्य की जो किरणें होती, होती है वो किरणें क्या है ईश् कहते हैं बाढ़ को जैसे सूर्य जैसे सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं और उनसे बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी और पूरी सृष्टि लाभान्वित होती है ऐसे ही ईश्वर ईश्वर के जो ज्ञान की जो किरणें हैं ईश्वर के जो ज्ञान के जो गुण हैं उसका ज्ञान है उसका, उसका सामर्थ्य है वो जब वो जब भक्त के ऊपर पड़ता है तो उस उस उस गुण से या उन गुणों से वो भी लाभान्वित होता है तो जैसे सूर्य की किरण जगत को लाभान्वित करती हैं ऐसे ही ईश्वर के जान गुण कर्म गुण हमें लाभान्वित करते हैं और एक आदित्य का अर्थ होता है जैसे हम प्राण लेते हैं और छोड़ते हैं तो आदित्य का अर्थ प्राण भी होता है कि प्राण जो है वो भी एक प्रकार से हमारे निरंतर साथ दे रहे हैं साथ देते रहते हैं हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते जैसे हृदय कभी साथ नहीं छोड़ता है यदि इसको सही ढंग से काम करने दिया जाए तो कहते हैं कि जो प्राण रूपी जो बाण है यानी जो श्वास प्रश्वास है इनसे भी हम लाभान्वित होते हैं फिर आगे कहते हैं कि ते भो नमो अब यहां पर देखिए अधिपति और अग्नि और अशिता ये एक वचन है पर जब नमन किया गया है तो यहां पर सब पंक्तियों में सब शब्दों में बहुवचन का प्रयोग हुआ है ते नमो अधिपति बह नमो रक्षित्रिव्य नमो तो इसका तात्पर्य यहां पर यह लेना चाहिए कि आदर है बहुवचनम संस्कृत में एक सुक्ति चलती है आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं जैसे जैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं माई फादर मेरा पिता तो वहां तो मेरा पिता मेरे पिता लेकिन संस्कृत में आप इसको बहुवचन में भी बोल सकते हैं अस्माकम पिता मेरे पिताजी अस्माकम पिता महोदया तो आदर के लिए बहुवचन यहां पर इसलिए दिया गया है कि ईश्वर जो है भले ही एक वचन पूरा किया लेकिन फिर भी हम उसको आदर के साथ याद करते हैं और बार बार याद करते हैं और कैसे याद करते हैं एक पंक्ति बोल करके मैं अपनी रक्षा समाप्त करता हूँ कहते कर हैं अधिपति रक्षा करने वाले और उसके जो गुण हैं उनके लिए इन सबके लिए बारंबार नमस्कार हो और योष्मान देश जी जो हमसे देश रखता है देश का मतलब मतलब देश का अज्ञान के कारण से वो अज्ञान के कारण से देश रखता है तो कहते हैं जो हमसे अज्ञान के कारण से देश पूर्वक आचरण करता है और यम भयम दुष्मा और जिसमें मैं अपनी मूर्खता के कारण से दूसरों से द्वेष करता हूं यो कहते हैं यो जम्बे ददमा तंबो जंबे ददमा कहते हैं उस देश को हम आपकी जंबे आपकी न्याय रूपी व्यवस्था में स्थापित करते हैं अर्थात हम परस्पर एक दूसरे के मित्र होकर के भाव छोड़ करके व्यवहार करें और मेरा अज्ञान और उसका अज्ञान दोनों का दूर होकर के हमारे जो व्यवहार हैं वो बहुत अच्छे बन जाए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्ष समाप्त करता हूं आपका धन्यवाद